पहले तुमको लेटेस्ट न्यूज दे देता हूँ मिस्टर आशुतोष ने टेबल पर रखा हुआ गिलास का पानी उठाकर एक सिप इसे पीते हुए कहा और फिर उन्होंने एक फाइल टेबल पर रख दिया फिर वो फाइल के पन्ने उलटते हुए बोलने लगे तुमने जंगल का जो एड्रेस दिया था ना वहां पर पुलिस पूरा इलाका ढूंढ चुकी लेकिन तुम जिस भी फॉर्म के पास लाश होने की बात कर रहे थे वहां पर किसी भी गैंगस्टर की लाश नहीं मिली वहां पर उन्हें ना तो कोई जिंदा और ना कोई मुर्दा कोई नहीं मिला ओ कोई नहीं था वहाँ विक्रांत शॉक्ड रह गया हाँ मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है मिस्टर आशुतोष ने फिर विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा वैसे तुम्हें नहीं लगता की ये अच्छा हुआ की पुलिस को वहां पर लाश नहीं मिली वरना मिस्टर आशुतोष का इशारा किस तरफ था ये समझने में विक्रांत को तनिक भी देर नहीं लगी लेकिन फिर भी वो मिस्टर आशुतोष की तरफ हैरत भरी नजरों से देखता रहा। देखो पुलिस को लाश नहीं मिली, तो अच्छा ही हुआ क्योंकि अब ये लोग किसी भी हालत में ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि उस आदमी की मौत तुम्हारी या स्वाति की गोली लगने से हुई है इसके बाद मिस्टर आशुतोष ने आगे की बात एक्सप्लेन करते हुए कहा इसका मतलब ये भी साफ है की वहां होटल में जो कुछ हुआ थाईलैंड वाली लड़की के मर्डर केस और फिर हनी शॉप के भीतर जो कुछ भी हुआ उससे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ऐसा यहाँ की पुलिस मानती है और तुम अब इनकी नज़र में बिल्कुल क्लीन हो लेकिन विक्रांत मिस्टर आशुतोष खुद के और न्यूजीलैंड पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में जानकारी लेना चाहता था उसे समझ में नहीं आ रहा था की आखिर ये वाला मैटर भी कैसे क्लोज हो गया और दूसरी न्यूज ये है की मिस्टर आशुतोष ने बड़ी उत्सुकता से आगे बोलना शुरू किया और जिस औरत को पुलिस ने लास्ट में जिंदा अरेस्ट किया था अब उसकी भी मौत हो चुकी है उसे हॉस्पिटल में रखा गया था लेकिन डॉक्टर में न्यूज सुनकर भी विक्रांत हैरत में पड़ गया विक्रांत काफी दुखी था अगर मुझे पहले पता होता की मैं उसकी जान नहीं बचा पाऊंगा तो फिर फालतू में उसके पीछे अपना टूल क्यों खराब किया होता मैंने उसके पीछे फालतू में एंटीडॉट खराब कर दिया उसने फर्स्ट क्लास के टूल को खराब कर दिया था लेकिन अगर ऐसा था तो फिर अदृश्य शक्ति ने उसे इस बारे में बताया क्यों नहीं ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ है। किसी भी टूल के इस्तेमाल से पहले उसके बारे में अदृश्य शक्ति पहले ही नोटिफिकेशन दे देती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो भी तो हो सकता है फिर विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी और साइलैंड मन पर, पर ही नहीं बल्कि पूरे न्यूजीलैंड में और यहाँ की कमांडिंग अथॉरिटी में भी उन लोगों का कोई आदमी है अच्छा ये हुआ की तुम न्यूजीलैंड पुलिस के पकड़ में नहीं आये वरना अब तक इन लोगों ने तुम्हें जेल में डाल दिया होता और जो तुम पहले कह रहे थे वो सही था मिस्टर आशुतोष ने कहा अगर तुमने पुलिस के आगे सरेंडर भी कर दिया होता तो भी तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती सर इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ विक्रांत ने तुरंत ही अपना हाथ उठाकर उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा अगर आपने मेरे लिए हेलीकॉप्टर ना भेजा होता तो मैं और स्वाति वही आईलैंड पर ही मार दिए गए होते मिस्टर आशुतोष ये बात सुनकर काफी असमंजस में पड़ गए फिर उन्होंने अपना सिर नीचे करते हुए कहा यार यही हेलीकॉप्टर वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा मतलब यार मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजा था और सच कहूँ तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी भी नहीं है कि मैं इंडिया में बैठे बैठे यहाँ न्यूजीलैंड में तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर सकू यहाँ तक के डिवीजन चीफ मैडम और सेंट्रल सी के हेड के पास भी इतनी पावर नहीं है की वो यहाँ पर तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेज सके जब तुम्हारा फोन आया और मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो फिर तुरंत ही मैंने यहां इंडियन एम्बेसी में फोन करके तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कहा था वो लोग तुम्हें लैंडिंग आइलैंड में मिलकर वहां की लोकल पुलिस के हवाले करने वाले थे वो लोग लो हमेशा तुम्हारे साथ रहते ताकि यहां तुम लोगों के साथ पुलिस वाले कुछ कर ना सके और ना ही तुम्हारे अधिकार का हनन हो सके लेकिन फिर हेलीकॉप्टर कहाँ से आया किसने भेजा था विक्रांत ने हैरत में पढ़ते हुए सवाल किया अब यही तो मुझे भी नहीं पता है ये सब छोड़ो, अभी तुम सेफ हो बस इसी बात पर ध्यान रखो मिस्टर आशुतोष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वैसे उस लेडी गैंगस्टर की मौत हो गई ये भी तुम्हारे लिए अच्छा हुआ मेरे लिए अच्छा कैसे विक्रांत ने फिर से कंफ्यूज होते हुए सवाल किया जब कोई भी पुलिस को गवाही देने के लिए नहीं है तो ये मेरे लिए कैसे अच्छा हुआ कम से कम वो जिंदा होती तो सारी सच्चाई तो पता चलती मिस्टर आशुतोष ने अपना सिर नीचे किया और फिर हंसते हुए बोल पड़े देखो अगर वो जिंदा होती तो फिर उसका सूटकेस हमारे पास ना होता वो न्यूजीलैंड पुलिस की कस्टडी में होता अब चूंकि उसकी मौत हो चुकी है तो अब कोई भी ये साबित करने वाला नहीं है कि वो सूटकेस तुम्हारा नहीं बल्कि उन गैंगस्टर्स का था ओ तो इस तरह से मेरे लिए उसका मर जाना अच्छा है विक्रांत ने अपना सिरे हिलाते हुए कहा लेकिन फिर अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा अच्छा तो उस सूटकेस में था क्या कुछ कागज पड़े हुए थे मैंने देखा था लेकिन कैसे डॉक्यूमेंट्स थे वो वो मिस्टर आशुतोष ने कुछ सोचते हुए कहा मुझे ज्यादा कुछ कॉरपोरेशन की इंटरनल इन्फॉर्मेशन है दुनिया भर के कई सारे कॉर्पोरेशन की इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ तो नेशनल लेवल की इन्फॉर्मेशन है जो किसी आम आदमी के हाथ में नहीं आ सकती कॉरपोरेशन की इंफॉर्मेशन विक्रांत काफी कंफ्यूज था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था हाँ कॉरपोरेशन की इन्फॉर्मेशन मिस्टर आशुतोष ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा अरे पहले मुझे भी नहीं समझ आ रहा था लेकिन फिर बाद में मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंट का पता चला एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड की टॉप 500 हंड्रेड की बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से कुछ अफ्रीकी देशों में मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जाता है यहाँ तक की इस इन्फॉर्मेशन की मदद से नेशनल इलेक्शन को भी प्रभावित करने का काम किया जाता है इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है इस कंपनी ने कुछ मल्टीनेशनल केमिकल कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ऐसा केमिकल तैयार किया था जिसका इस्तेमाल कंबोडिया में क्रॉप फेलियर से निपटने के लिए भी किया गया था उन लोगों ने कम्बोडिया में इस एंटीडोट को काफी हाई प्राइस पर सेल किया था इसके साथ ही ये लोग वेपन और आर्म्स ट्रेड में भी इन्वॉल्व है फिर उन्होंने हल्की सांस छोड़कर आंख बड़ी करते हुए कहा इसके साथ ही ये लोग कई सारे इलीगल काम में इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग स्टॉक प्राइस कंट्रोल इलीगल क्रेडिट समेत कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड के सबूत इस डॉक्यूमेंट में थे इस सूटकेस में ऐसे कई सारे इलीगल धंधों का प्रूफ मौजूद है और ताजुब की बात ये है की ये सभी इलीगल धंधे सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहे है इसके बाद आगे बोलते हुए मिस्टर आशुतोष ने कहा एक और बात मैं बता रहा हूं। इस सूटकेस में दर्जनों मल्टीनेशनल कंपनियों का काला चिट्ठा मौजूद है और कई सारे देशों में होने वाले इलीगल कामों की भी डिटेल इसमें है एक तरह से दुनिया भर में होने वाले सभी गलत काम धंधों का सबूत इस सूटकेस में मौजूद डॉक्यूमेंट में दिया गया है विक्रांत न्यूज सुनकर काफी उत्साहित हो रहा था उसने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा इसका मतलब ये तो हमारे बहुत फायदे का है वही तो कह रहा हूँ मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत के कंधे को थपथपाते हुए कहा अब चूंकि दुनिया की लगभग सभी मल्टीनेशनल कंपनियों में होने वाली हेर फेर का सबूत हमारे पास है और हमारे पास कई सारी कंट्रीज का काला चिट्ठा भी मौजूद है ऐसे में एक तरह से ये सब लोग हमारे कब्जे में आ गए इनकी लगाम हमारे हाथ में आ गई है तभी तो मैं कह रहा था की तुमने बहुत अच्छा काम किया है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया उसने तुरंत ही मिस्टर आशुतोष का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा अरे क्या बातें कर रहे हैं सर इतनी बुरी तरह से मैं फंस गया हूं मैं। भगवान, क्या मतलब? अरे यार वो ड्रोन देखा था आपने वो अमेरिकन मिलिट्री का ट्रायल ड्रोन था मतलब साफ है कोई नॉर्मल आदमी इस ड्रोन को तो देख भी नहीं सकता और वो साले ये ड्रोन ले घूम रहे थे उसके बाद वो सूट के उन्होंने दुनिया भर की मल्टी कंपनियों का सीक्रेट डेटा रखा हुआ आपको लगता है वो लो कोई लोग कोई नॉर्मल लोग हैं? उन्हें जब पता लगेगा कि उनकी टीम का बैंड मुंबई पुलिस के एक से पुलिस वाले ने बजाया है, तो पता है वो मेरा क्या हाल करेंगे सर वो मिलेनियर और बिलेनियर लोगों का सीक्रेट है ये लोग दुनिया की दिग्गज कंपनियां चला रहे हैं। मुझ जैसे पुलिस वाले को मसल कर कहा फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा डर के मारे अब तक उसकी धड़कन काफी तेज हो चुकी थी उसे अब अपने सामने घनघोर अंधेरा नजर आ रहा था जहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था हे hey भगवान मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली है अब क्या होगा विक्रांत अपना सिर पकड़कर बैठ गया